ंदनासमवायि कारण द्रवत्व पृथिवीजल वृत्ति तद्विधम सांसीदि नैमित्तीक चेक साधि जल नैमित्तीक पृथ्वी तेजसो पृथिव्यावाग्नि संयोग द्रवस्थ सुवर्णाद्य सदन असमवायि कारण स्यंदन एक गुण है ये रहेगा द्रव्य में कौन सा कौन सा द्रव्य में कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वित्तीय तो स्यंदन पृथ्वी में रहेगा जल में रहेगा तेज में रहेगा और उसका असमभाविक कारण होगा द्रवोत्व और द्रवोत्व कहाँ रहेगा तो पृथ्वी जल तेज आद्य स्यंदन भी पृथ्वी द्रव। में अगर रहेगा और द्रवत्व तो भी पृथ्वी में रहेगा द्रव। द्रव। और द्रवत्व आद्य संदन के प्रति असमवाय कारण होगा तो कौन सा लक्षण ये असमवा कारण का होगा यहाँ कार्य कार्य कौन ना है ना ना ना। ना ना। और असमवा कारण हो गया द्रवत्व और अर्थ कौन होगा कार्य सह एक अर्थ पृथ्वी जलते ये च इति इति भवति जले स्वभाव सिद्ध सा नैमित्तीक द्रवत्व कैसे घृता दो अग्निगज द्रवत्व पर तेजस में भी तेजस में भी नैमिति का द्रवत्व वो भी अग्निशयोग का अर्थ कैसा होगा मतलब सम्यक सिद्ध सम्यक सिद्ध अर्थात इतर निरपेक्ष होकर के सिद्ध पृथ्वी तेज में जो द्रवत्व होता है वो अन्य सापेक्ष होकर के द्रवत्व तो आता है किंतु जल में जो द्रवत तो ये अन्य सापेक्षी नहीं अन्य निरपेक्षा सिद्धि सम्यक सिद्ध सम तो सिद्ध तो आगे से होने का। ऊपर जमाया जाता है उसका फिर तेज के कारण पिघल जाता है, उसका तो उसमें द्रवत तो जो बर्फ होना है ये जल का स्वाभाविक स्थिति नहीं है नहीं। तो इसलिए जल में जब कहते हैं कि जहां भी जल जल इत्यादि लिया जाता है वो जल का स्वाभाविक जल को लिया जाता है जैसे सुवर्ण कहने से हम द्रविभूत सुवर्णों को नहीं लेते हैं साधारण जल को लिया जाता है साधारण स्थिति अच्छा पृथिव्याम घृता दो अग्निश और तेजस्वी सुवर्णाद आगे हैं स्नेह के लिए पड़े हैं। चुर्नादी चुर्नादी पिंडी भाव हेतु स्ने वृत्ति जल मात्र वृत्ति स्नेह रहेगा केवल जल में ही और चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु है पिंडी भाव अभी न्याय में कहते हैं स्नेहं लक्ष्यति चूर्णादि चूर्णादि दीति दीर्घ होना चाहिए हाँ ये गलत हो गया क्योंकि चूर्णादि इति होगा ना इसलिए चूर्णादित होगा हाँ पदकृति में चूर्णादित दिया है चूर्णादि इति कहने से चूर्णादिति होना चाहिए अभी चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु है और गुण है तो इसमें दो अंश हो गया लक्षण में इसलिए कहते हैं चूर्णादि पिंडी भाव हेतुत्व सती गुण ये स्नेह का लक्षण हो गया चूर्णादि पिंडी भाव ये पिंडी भाव कहते हैं चूर्णादे धारण आकर्षण हेतु भूतो विलक्षण संयोग ये हो गया पिंडी भाव चूर्णादि का पिंडी भाव लक्षण में जो दिया चूर्णादि पिंडी भाव चूर्णादियों का पिंडी भाव पिंडी भाव का अर्थ हो गया की लक्षण संयोग तो पिंडी भाव स्वयं संयोग है और चूर्णादि पिंडी भाव पिंडी भाव स्वयं के संयोग है उसका हेतु जो गुण होगा पिंडी भाव स्वयं के गुण है संयोग उसका हेतु और एक गुण हो रहा है वो गुण हो गया स्नेह तादृश संयोग स्नेह से एवं असाधारण कारणत्व तादृश संयोग अर्थात ता जो विलक्षण संयोग हुआ पिंडी भाव का पिंडी भाव हो गया धारणा आकर्षण हेतु धारणा आकर्षण चूर्णादे धारण आकर्षण हेतुभूत विलक्षण संयोग इसको कहा जाएगा पिंडी भाव तो चूर्णादि में रहने वाला ये धर्म विलक्षण संयोग इसको कहा जाएगा पिंडी भाव अर्थात तो पिंडी भाव एक विलक्षण संयोग जो कि रहेगा चूर्ण में अभी चूर्ण में पिंडी भाव होने के लिए कारण हो जाएगा स्नेह स्नेह कहा रहेगा और पिंडी भाव कहाँ होगा चूर्ण चूर्ण क्या पदार्थ है ये मतलब क्या द्रव्य है पृथ्वी द्रव्य तो पृथ्वी द्रव्य तो में रहेगा पिंडी भाव और कारण हो गया स्नेह रहेगा जल में अर्थात जल और तो पृथ्वी का बीच में संबंध होना पड़ेगा तब जल में रहने वाला ये स्नेह चूर्ण में रहने वाला पिंडी भावों के प्रति हेतु होगा वैसे कहते हैं संयोगे तादृश संयोग अर्थात ता चूर्णाधीनाम परस्पर संयोग चूर्णादी नस्पर संयोग वास्तविक चूर्णों का परस्पर संयोग सिद्ध नहीं होगा चूर्ण का क्योंकि स्नेह रहेगा जल में चूर्ण का संयोग जल में होगा और वो जल का संयोग दूसरा चूर्ण में हो जाएगा इस प्रकार के होने से चूर्ण से पिंडी भाव को प्राप्त करेंगे चूर्णों का संयोग एक जल के हो होगा और वो जल का संयोग दूसरा चूर्ण के साथ होगा इस प्रकार के होने से अभी चूर्ण दूसरा चूर्ण के साथ ये जल परमाणु का माध्यम से संयुक्त तो हो गया होने से इस प्रकार को तो हेतु जो तो हेतु पद है उसे स्नेह लेंगे चूर्णादे धारण आकर्षण हेतु भूत विलक्षण संयोग ना ये तो पिंडी भाव का दे दिया पिंडी भाव क्या है चूर्णादि धारण आकर्षण हेतु हेतुभूत विलक्षण संयोग ये हो गया पिंडी भाव पिंडी भाव का जो हेतु है वो स्नेह है ये जो संयोग हो गया विलक्षण संयोग ये स्वयं पिंडी भाव संयोग का जो हेतु है वो स्नेह स्ने विलक्षण संयोग का जो हेतु उसको स्नेह करेंगे ये विलक्षण संयोग हो गया पिंडी भाव दक्षिण में किरणावली में द्वितीय पंक्ति में दिया देखे पिंडी भाव नाम चूर्णादे धारण आकर्षण संपादक संयोग तह से असाधारण कारण कौन का। ये संयोग में स्नेह हुआ असाधारण कारण पद है आगे तादृश संयोग स्नेह से एव असाधारण कारण ये जो संयोग हुआ संयोग हो गया पिंडी भाव तो इस पिंडी भाव के लिए स्नेह हो गया असाधारण कारण अच्छा न तो जलादिगत द्रवत्व से अभी जल में स्नेह भी रहेगा जल में द्रवत्व भी रहेगा जल में रहने वाला स्नेह चूर्णों का पिंडी भाव के प्रति हेतु नहीं है। है।, है है, और जल में रहने वाला द्रवत्वी तो भाव के प्रति हेतु नहीं है न तो जलाधिगत द्रवत्व से तथा सती अर्थात जलाधिगत तो द्रवत्व तो को अगर पिण्डी भाव का हेतु मानेंगे तो द्रवत्व अगर पिंडी भाव का हेतु होगा जहा द्रवत्व रहेगा वो पिंडी भाव का हेतु हो जाएगा द्रवत्व जब सुवर्ण को पिघला दिया जाता है तो उसको कहेंगे द्रुत सुवर्ण अब वो सुवर्ण में द्रवत्व आ गया तो द्रुत सुवर्ण भी चूर्णादि का पिंडी भाव का हेतु बन जाए द्रुत सुवर्ण जब पिघल जाता है वो फिर जब हम उसको ठंडा कर देते हैं, वो स्वयं सुवर्ण पिंडी भावो होता है तो वो तो पिंड जैसा होता है किंतु सुवर्ण जिस समय में द्रुत अवस्था में है जैसे जल जिस समय में द्रुत अवस्था में है वो जल में स्नेह है तभी वो पिंडी भाव कर देगा चावल डाली अथवा ये चावल अथा जो उसका चूर्ण ये तो मगर एक एक रहेगा दाना नहीं होगा चूर्ण आटा इत्यादि जैसा करता है तो इसी प्रकार की सुवर्ण अगर पिंडी भाव का द्रुत सुवर्ण अगर पिंडी भाव का हेतु बन जाएगा द्रुत सुवर्ण द्रुत सुवर्ण में होने वाला द्रवत्व द्रवत्व अगर पिंडी भाव का हेतु बनेगा तो जिस समय में सुवर्ण द्रुत है पिघला हुआ है उस समय में उसमें अर्थात को चूर्ण होने से वो पिंडी भाव हो जाना चाहिए किन्तु तो जब तक वो द्रुत है पिंडी भाव नहीं होगा वो ठंडा हो जाने से हो जाता है था सती द्रुत सुवर्णादि संयोगे नूर्णादे है पिंडी भावापत्ति है कि तो जब तक तो सुवर्ण द्रुत रहता है तब तक तो पिंडी भाव नहीं होता है अतः स्नेह एवं स्नेह ही पिंडी भाव के प्रति असाधारण कारण विशेषण मात्र उपादाने है यहाँ विशेषण कौन है लक्षण में चुण। चुण। चुण। पिंडी भाव हेतु इतना अगर कहेंगे तो कहा अतिव्यापति होगी साधारण साधारण कारण में जाएगा इसलिए गुण कहना पड़ेगा तो विशेषण मात्र उपादाने कालाद अतिव्याप्ति तद विशेष्य और खाली विशेष्य कहेंगे तो रूपा रूपादि में अतिव्यापति होगा अभी चूर्णादि पिंडी भाव हेतु कहने से कहाँ और अतिव्याप्ति होगी ल में जाएगा और कला तो नहीं जाएगा और कहाँ अति व्यक्ति होगा चूर्ण आदि पिंडी भाव हेतु भी है और गुण भी है ये असाधारण कहते नहीं जाएगा।, नहीं जाएगा तो फिर असाधारण कारण क्यों कहते हैं ईश्वर इच्छा ईश्वर ज्ञान अच्छा प्रयत्न तो वो सब साधारण कारण है इसलिए चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण दि पिंडी भाव असाधारण हेतु गुण ये कहना पड़ेगा इसलिए कहे कि तादृश संयोग चतुर्थी पंक्ति में स्नेह से एवं कौन असाधारण कारण ये भी कहना पड़ेगा इसलिए आगे कह दिए अतः स्नेह एवं असाधारण निमित्त कारण तो समवाय असमवाय नहीं है ये निमित्त कारण स्नेह असाधारण असमवाय कारण भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्नेह रहेगा जल में पिंडी भाव होगा चूर्ण में इसलिए एक अर्थ में दोनों नहीं रहते असाधारण कारण भी नहीं हो पाएगा भाई कारण भी नहीं हो पाएगा आगे कहते हैं ये ग्रंथकार कहते हैं वस्तु तस्तु द्रुत जल संयोग से एवं पिंडी भाव हेतुत्व द्रुत जल का संयोग ये पिंडी भाव का हेतु होगा स्नेह पिंडी भाव हेतु माना भाव ऐसा क्यों कहते हैं द्रुत जल का संयोग चूर्ण के साथ जल का संयोग हुआ और वो जल जो है द्रुत है अथा करका इत्यादि बर्फ हो गया तो नहीं होगा तो वो जल जो है द्रुत है अभी मूलकार कहते हैं कि जल में होने वाला स्नेह कारण होगा अभी ये कहते हैं कि जल में होने वाला स्नेह को कारण मानेंगे चूर्ण और जल जल और चूर्ण ये चूर्ण और जल का बीच में संयोग होगा जी। और फिर जल और चूर्ण का बीच में संयोग होगा जी। तो ये न्याय निकार कहते हैं कि जो चूर्ण और जल का बीच में संयोग हुआ ये ही पिंडी का हेतु है आप अभी जल में और एक स्नेह है वो स्नेह का चूर्ण के साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं है चूर्ण जल चूर्ण संयोग हो गया और वो जल में रहा स्नेह मूलकार कहते हैं जल में रहने वाला स्नेह पिंडी भाव के प्रति हेतु है पिंडी भाव क्या है चूर्णों का चूर्णों के साथ जो संबंध होता है चूर्ण का चूर्णों के साथ साक्षात संबंध हुआ क्या परंपरा संबंध हुआ ये परंपरा संबंध का घटक हो गया जल का दोनों के साथ संबंध इसलिए न्यायोधि कहते हैं ये जो जल का दोनों के साथ संबंध होता है ये जल का संयोग यही चूर्ण चूर्ण का संयोग के प्रति कारण है क्योंकि जल का दोनों के साथ होने पर ही उसके माध्यम से चूर्ण चूर्ण संयोग हुआ इसलिए आप जल का संयोग इसको आप पिंड भाव का हेतु मानिए स्नेह को मानने का आवश्यक नहीं है स्नेह तो नहीं होगा तो वो होगा ही नहीं ना, ये कहते हैं कि संयोग जो होता है उसी से अच्छा आपका कहना है कि स्नेह होने से संयोग होता है जल का जो पदार्थ के साथ चूर्ण के साथ संयोग हुआ इसका हेतु हुआ स्नेह सब आता में तो आपको तो स्नेह न होगा खाली जल ऐसी खाली जल से होता है लेकिन लड्डू में देखो तो नहीं होगा खाली जल से नहीं होगा हाँ वो हो चाहिए हाँ तो इनका इसलिए स्नेह के ऊपर इनका और थोड़ा टीका में ये दिए हैं टिप्पणी में दिए हैं तो हम लोग का बुद्धि में क्या ना, से आ, है ना स्नेह कहने ऐसी तैलो पदार्थों का हम स्नेह कहते हैं लेकिन तो किन्तु यहाँ स्नेह कहते हैं जो जल में रहने वाला और कहते हैं तैले में जो स्नेह दिखता है वो जल का ही स्नेह जो की तैले में दिखता है खाली जल में कहा स्नेह तो ये जो आटो में डालते हैं जो कैसे होता है तो वास्तविक अन्य लोग क्या कहते हैं ना वो जो गेहूं का ये होता है कण होता है उसमें वो स्नेह पदार्थ है तब तो ये जल के चलते वो होता है तो स्नेह ही कारण है ऐसे अन्य लोग कहेंगे क्योंकि ये लोग कहते हैं की जल में रहता है स्नेह और वो कारण है इसलिए न्यायोधीनिकार कहते हैं कि द्रुत जल संयोग पिंडी भाव हेतु है स्नेह पिंडीभाव पिण्डी माना भावात। स्नेह पिंडीभाव का हेतु है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अगर स्नेह पिंडीभाव का हेतु नहीं होगा तब स्नेह ये गुण स्वीकार करने का भी आवश्यक नहीं रहा स्नेह केवल पिंडी भाव का हेतु होता है अगर पिंडी भाव का हेतु द्रुत जल संयोग हो गया तो स्नेह गुण आवश्यक नहीं है ऐसे न्यायिकार का मत जले द्रुतत्व विशेषणा करक आदि कहते हैं द्रुत जल संयोग इसलिए करो में ही पिंडी भाव नहीं होगा द्रुत जल है कभी जले द्रुत दिया वस्तु तस्तु द्रुत जल संयोग पिंडी भाव का हेतु तो द्रुत क्यों दिया कहते हैं करो आदि में पिंडी भाव नहीं होगा मान अभावत। तो माना अभावत उसमें कोई प्रमाण नहीं है स्नेह को क्यों स्वीकार करते हैं क्या पिंडी भाव होता है इसका अन्य कोई कारण नहीं है इसलिए स्नेह को मानना पड़ेगा तो न्यायुदीकार द्रुत जलों का संयोग से पिंडी भाव हो जाएगा तो फिर स्नेह ऐसा एक पदार्थ को मानने का क्या जरूरत है तो खाली कल्पना करते है दो नंबर टिप्पणी देखिये अभी मूल कार कहे स्नेह भाव का हेतु है। बीच में एक आया जलादिगत द्रवत्व इसको क्यों निराकरण किए चतुर्थ पंक्ति में जलाधिगत द्रवत्व अर्थात कुछ लोग जलादिगत द्रवत्व को भी पिंडी भाव का हेतु है कहते हैं। मुगलोकार को पिंडी भाव का हेतु कहे और बाकी कुछ कैचित द्रवत्व को पिंडी भाव का हेतु है कहते हैं और ये न्यायिकार द्रुत जल संयोग को पिंडी बाब का हेतु है कहते हैं तो इसमें है, इसके लिए दो नंबर टिप्पणी कहते हैं तीन पक्ष हो जाएगा तीन पक्ष है तो जल स्वयं और जल जल नहीं जल का संयोगा। जल संयोग द्रवत्व और स्नेह मूलकार का स्नेह के द्रवत्व और न्यायधीनिकार का जल संयोग तीन मतक हो अभी जो द्रवर को बिजली अभी स्नेह को स्वीकार करने का कोई आवश्यक नहीं है तथा जल जब द्रुत अवस्था में है उसी का संयोग निभाव जल का संयोग क्या लड्डू में नहीं होगा जल डालने से लड्डू नहीं होगा ना जल से जल डालने ऐसी मैदा में होता है नहीं तो हम लोग ये पूरी कैसे बनाते हैं उनसे वो होता है आटे में होता है मतलब ठीक है आप कहेंगे की पिंडी भावो उतना नहीं होगा तो होगा पिंडी भाव होगा मैदा का होता है कैसे ये कुछ विशेष स्थिति इत्यादि में सब अलग कह है सकते हैं मैदा में भी पिंडी भाव जल से होता है तो जल डालने ये क्या ये जो सब नहीं होता जो लड्डू बनता है वो मैदा ऐसी बेसन ऐसी बनता है ठीक है ये लोग ऐसा कहते हैं अच्छा तो है। तीन, मत है। तीन मत है अभी इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी न्याय निकार कहते हैं द्रुत जल संयोग इसके सपक्ष में दो नंबर टिप्पणी वाला कहते हैं जलगत द्रवत्व के अपेक्षा द्रुत जल संयोग का कारणत्व तो अगर कल्पना करेंगे कारणत्व तो कल्पने जलगत द्रवत्व को लीजिए अथवा द्रुत जल संयोग को लीजिए, दोनों पक्ष में द्रवत्व रहना पड़ेगा अब द्रुत जल कहेंगे तब द्रवत्व विशिष्ट जलो तो द्रवत्व को कही द्रवत्व विशिष्ट जल को कहिए तो उभय पक्ष में द्रवत्व से उभय पक्ष कारण प्रविष्ट कारण कोटि में द्रवत्व उभय पक्ष में आया आने से द्रुत जल संयोग में और कोई लाघव नहीं हुआ वरंग जलगत तो द्रवत्व द्रवत्व कहते हैं केचित वाले न्याय वाले कहते हैं द्रवत्व विशिष्ट जल उसका संयोग द्रवत्व विशिष्ट जल का संयोग यह तो बड़ा हो गया खाली द्रवत्व को कहने से छोटा था द्रवत्व विशिष्ट जल का संयोग है ऐसा कहते तो तो इसलिए कहते हैं लाघव अभाव न्याय निकारे कोई लाघव नहीं रहा होने पर भी द्रवत्व से स्नेह से अच्छा स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध न कारणत्व कल्पना अपेक्ष देखेंगे द्रवत्व और स्नेह ये दोनों जल में रहेंगे जी जी। और पिंडी भाव होगा चूर्ण में तो पिंडी भाव हो गया कार्य वो कहाँ रहेगा चूर्ण में चुर्णा। चुर्णा। चुर्णा। चुर्णा में रहेगा अभी कारण हो गया द्रवत्व अथवा स्नेह ये दोनों को भी चूर्ण में रहना पड़ेगा अभी द्रवत्व स्नेह ये रहते कहाँ वास्तविक जल में तो अभी द्रवत्व स्नेह जल में किस समझ से रहेंगे समगया। समगया। समझ से। तो स्व पद से लेंगे को। पहले आप लोग समझ जाइए बाद में उसको हम चित्र करके बता देगा कैसे उसको नोट करके रखना है स्वपद से लेंगे द्रवत्व अथवा स्नेह अभी स्व स्वयी कौन हुआ जल स्व स्ववायी संयुक्त कौन होगा चुर्ण। चुर्ण। अभी चूर्ण में क्या धर्म आ जाएगा स्व स्व अभी स्व समवायी संयुक्त संबंध है ना स्व स्व द्रवत्व और स्नेह ये दोनों चूर्ण में आ जाएंगे और चूर्ण में पिंडी भाग रहा तभी तो अभी पिंडी भाग के प्रति समवेतत्व न द्रव्यत्व अथवा स्नेह कारण हुआ तो कारण तथा संबंध हो गया सो समवायी संयुक्त अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से कारण रहे उसको कहेंगे कारणता का अवच्छेद का अवच्छेद को हम दो चीज मानते हैं संबंधों को मानते हैं और धर्म को मानते है तो यहाँ द्रवत्व द्रवत्वत्व स्नेहत्व ये सब कारणता अवच्छेद का धर्म हो जाएंगे और स्व समवायी संयुक्तत्व ये कारणता अवच्छेद का संबंध, संबंध हो, हो जाएगा अभी अगर आप द्रवत्व अथवा स्नेह को कारण मानेंगे कारणता अवच्छेद का संबंध क्या हुआ स्ववायी संयुक्त ये कारण था अवचित संबंध हो और अगर आप द्रुत जल संयोग को कारण मानेंगे ये द्रुत जल संयोग ये चूर्ण में रहेगा रहेगा क्योंकि एक पार्श्व शूर्ण में ही रहेगा तो ये जो संयोग चूर्ण में रहेगा किस से रहेगा स्वाँ योगा। स्वाँ योगा में किस से रहेगा क्या पदार्थ पदार्थ है संभाई संभाई से रहेगा। तो अगर द्रुत जल संयोग को हम कारण मानेंगे वो चूर्ण में वो कारण को रहना पड़ेगा समवाय समय रहेगा तो द्रुत जल संयोगों को अगर कारण माने कारण तो अवच्छेद का संबंध क्या आएगा समवायवा केवल समवाय द्रुत जल संयोगों को कारण मान रहे हैं और समवाय संबंध से चूर्ण में रह जाएगा ये ये ये ये। और अगर द्रवत्व तो अथवा स्नेहो को कारण मानेंगे तो कारणता अवसद का संबंध समवाय संयोग स्व संयुक्त समवाय संयुक्त स्व समवाय संयुक्त संयुक्त तभी द्रवत्व स्नेह को कारण मानने से कारणता अवच्छेद हो जाएगा स्व so, समवायु समवयत्व और अगर द्रुत जल संयोग को मानेंगे तो समवायु तब तो ये दोनों का बीच में लाघव कौन है समवायु इसलिए न्यायवधि कार्य कह रहे हैं कि द्रुत जल संयोग को मानिए ताकि कारणता अवच्छेद का लघु होता है ये कहते द्रवत्समी संयुक्त अपेक्षा द्रुतजलोवायेन कारणना जब द्रुतजलयोग को कारण मानेंगे आनेंगे कारणतः आवश्यक जाएगा समवाय तो कलने लाघवृत् आह वस्तुस्तु ये कहते हैं अच्छा अभी यहाँ तक तो हुआ अभी इसके लिए एक चित्र बनाना है बाम का जो नीचे वाला जगह है उसको दो भाग करना है बीच में एक वर्टिकल लाइन दे सकते हैं उसको दो भाग ना ऐसे ऊपर से दो भाग कर देंगे जो पूरा नीचे वाला जागा देखिए कैसे हम इसको दो भाग के है ना ये साइड एक लिखेंगे ये साइड एक तो, बामो पार्श्व में नीचे रहेगा चूर्ण और उसमें दो चीज हमको रखना है ये रहेगा चूर्ण उसमें कारण भी रहेगा कार्य भी रहेगा कारण हो गया चूर्ण में वामो पार्श्व में ऊपर में लिखेंगे ये हो गया चूर्ण नीचे यहाँ ऊपर में लिखेंगे स्व स्व का अर्थ द्रवत्व तो अथवा स्नेह वो रहेगा चूर्ण में जो रहेगा वो जो ये लाइन हुआ जो कि संयोग संबंधों को दिखाता है वहां बामो पार्श्व में लिखेंगे स्व समवायी संयुक्तत्वम ये यहाँ रहता है किस संबंध से रहता है ये संबंध यहाँ लिख देंगे स्व समवायी संयुक्तत्व संबंध और नहीं तो वो जो ऊपर में स्वसमवाय संयुक्तत्व संबंध लिखा है वहां ये लिख करके यहाँ ए लिख दे सकते हैं हो गया तो जैसे ये चूर्ण रखना है उसमें कारण भी रहेगा कार्य भी रहेगा तो कारण वो ना ना कारण हो गया द्रवतो अथवा स्नेह वो जो रहेगा संबंध से जो आप एरो देंगे कारण से चूर्ण तक वो एरो का बाई साइड में लिख देंगे कि ये सम्बंध है तो यहाँ खाली द्रवत स्ने, हा। स्ने हा। वो गया कारण जी और चूर्णों में दूसरा चीज रहेगा पिंडी भाव रूप का कार्य चूर्णों में दो एरो आ जाएगा ऊपर से दो तीर आ जाएगा बाह पार्श्व से जो आएगा वहां रहेगा द्रवत्व स्नेह दक्षिण पार्श् से जो तीर आएगा वहां ऊपर में लेते पिंडी भावो हो गया कार्यम और बामो पार्श्व में जो हुआ शो का अर्थ द्रवत्व अथवा स्नेह हो गया कारण बाव पार्स में ऊपर में जो लिखे हो गया कारण ऐसे हो गया और इस पिंडी भाव का संबंध चूर्ण में रहेगा भाव क्या है एक विलक्षण संयोग वो चूर्ण में किसबंध से रहेगा वास्तविक रहे पिंडी भाव यहाँ चूर्ण में साक्षात तो नहीं रह रहा है और विलक्षण संयोग वो जलों के माध्यम से हो रहा है एक चूर्ण जल के साथ जल और चूर्ण के साथ वो जो हो रहा है उसको हम विलक्षण कहते हैं वो जल का माध्यम से हो रहा है इसलिए उसको और कोई साक्षात संबंध उसका नहीं है तो पिंडी भाव का भी ऊपर आकृति दिखाना होगा तो एक चूर्ण और द्वितीय चूर्ण इसके बीच में जल एक परमाणु रखना पड़ेगा उसके बीच पिंडी भाव ऐसे दिखाना होगा तो हमको हम लोग यहाँ पिंडी भाव को कार्य मात्र से उतना होगा विचार करने के लिए चूर्ण जल चूर्ण इस प्रकार के आएगा तो इसलिए पिण्डी भाव हो गया चूर्ण का चूर्ण के साथ संबंध किंतु जल माध्यम से हो रहा है इसलिए पिण्डी भाव बोलकर के जो संबंध कहेंगे वो साक्षात् चूर्ण में किस से रहेगा कहेंगे पिंडी भाव चूर्ण का चूर्ण के साथ चूर्ण के चूर्ण के साथ कोई साक्षात संबंध है ही नहीं तो ये तो जल के माध्यम से हुआ इसलिए वहां कोई साक्षात संबंध नहीं तो पाएंगे तो और हमको वो आवश्यक नहीं हमको कारणता का देखना है कारणता अवच्छेद का जहाँ कारण जहां छोटा होगा हम उसको लागवा मान लेंगे ये हो गया कि स्व समवाय संयुक्त तत्व संबंध ने ये हो गया कारणता अवच्छेद और दक्षिण पार्श्व में लिखेंगे इसी प्रकार की चूर्ण नीचे रहेगा उसमें दो तीर लगाएंगे बामो पार्श्व में ऊपर रहेगा द्रुत जल संयोग वो कारण होता है और दक्षिण पार्श्व में रह जाएगा पिंडी भाव कार्य और द्रुत जल संयोग रहेगा समवाय संबंध से तो होने से वामो पार्श्व में जो हुआ था स्व समवाय संयुक्तत्व तो उसका नीचे लिख देंगे गौरव और ये जो यहाँ समवाय द्रुत संयोग का चूर्ण में रहेगा युक्त से पिंडी भाव पिंडी भाव हो गया कारी आ जाएगा प्रथम प्रथम में गौरव दक्षिण पार्श्व पश्चिम लाघव ज सो समवायी समवे तत्व संयुक्त हम ले रहे हैं द्रवत्व स्नेह उसका समवायी हो जाएगा जल और उस, उसका संयुक्त तो हो गया चूर्ण इसको और लिखने के तो ये हुआ ये हो गया न्याय निकाल ये बात कहते हैं अच्छा अभी आगे टिप्पणी में दक्षिण पार्श्व में द्वितीय पंक्ति में एक मते मूलोक्त तो लक्षण ब्याहती अभी आप द्रुत जल संयोग को पिंडी भाव का हेतु मान लिया मूल कारण जो लक्षण कहते स्नेह वो लक्षण का व्याहती हो गया बाधा हो गया और दूसरा क्या दोष हुआ कारणता अवच्छेद को गौरव अभी आपको कारण लाघव हो गया मतलब कारणता अवच्छेद का संबंध लाघव हुआ <laughs> संबंध लाघव हुआ अब जो द्रुत जल संयोग मानते हैं वहाँ संबंध लाघव हुआ और कारणता अवच्छेद का धर्म जब हम द्रवत् अथवा स्नेह को कारण मानेंगे कारणता अवच्छेद का धर्म क्या होगा तो, तो, तो, तो संयोग संबंध धर्म कारणता अवच्छेद का धर्म क्या होगा कारण किसको मान रहे हैं द्रवत्व अथवा स्नेह तो कारण था अवच्छेद का धर्म क्या होगा अथवा स्नेहत्व धर्म अभी स्नेहत्व हो और अगर आप द्रुत जल संयोगों को कारण मान रहे हैं कारण था अवच्छेद का धर्म क्या होगा द्रुत जल संयोग तो यहाँ स्नेहत्व यहाँ द्रुत जल संयोगत्व ये शरीरकृत लाघव किस में शरीरकृत लाघव स्ने इसलिए ये टिप्पणी कार कह रहे हैं एतन मते मूलोक्त लक्षण व्याहती न्याय मत में मूलोक्त लक्षण का व्याहती हुआ और कारणता अवच्छेद को गौरव हो गया कारणता अवच्छेद का धर्म तो लाघव हुआ।, हुआ कि कारण था अवच्छेद को संबंध लाघव हुआ किणता अवच्छेद को धर्म गौरव हो तो गया ये कह रहे हैं, मूल कार का लक्षण का हानि हुआ और धर्म में गुरुत्व आ गया संबंध और धर्म ये दोनों का बीच में धर्म अधिक महत्वपूर्ण है पहले वस्तु पता चले आगे उसका संबंध खोज करेंगे तो वस्तु पता करने के लिए अगर हमको दूर लगता है गौरव हो गया तो ये बड़ा दोष है इसलिए कहते हैं कि कारणता अवच्छेद को गौरव हो गया तो इसलिए टिप्पणीकार कह रहे हैं कि स्नेह को ही मानना ठीक है क्योंकि तो मूलकार वही कहें कारणता अवच्छेद का धर्म वहां लघु होता है अच्छा तो अंतिम अंतिम कारण कारण कौन कौन है? कैसे? तभी ये दोनों में कारण था अवश्य धर्म लेंगे तो ये दोनों ही आ जाएंगे तो इसमें से हम किसको चुनेंगे आगे कहते हैं न्यायुद्धि ने कार द्रवत्व का खंडन कर दिए थे कहते की ये द्रवत्व से होगा तो द्रुत सुवर्ण में भी हो जाएगा इस प्रकार कहे थे द्रवत्व को खंडन करने के लिए उसके लिए कह रहे हैं टिप्पणी कारण द्रुत सुवर्ण निण्डी भाव अदर्शनाथ आप कहे थे कि अगर द्रवत्व को मानेंगे कारण तो द्रुत सुवर्ण में भी पिंडी भाव द्रुत सुवर्ण के द्वारा भी पिंडी भाव हो जाएगा ये कहते हैं द्रुत सुवर्ण के द्वारा पिंडी भाव होता ही नहीं तो जो होता ही नहीं उसको आप क्या दोष तो दिखाएंगे इसलिए द्रुत सुवर्णय में चूर्ण पिंडी भाव और दर्शनाथ इसलिए न्यायवधि ने कारण द्रवत्व को खंडन करने के लिए जो हेतु दिए थे ये कहते हैं वो हेतु ठीक नहीं है तभी द्रवत्व भी ये चूर्णादि पिंडी भाव का हेतु बन जाए तो फिर दोनों आ जाएंगे द्रवत्व भी आएगा वही आएगा तो ये फिर आगे कहते हैं कि द्रवत्व तो अन्यथा सिद्धम। तो अभी अगर अभी स्नेह द्रवत्व दोनों खड़े हुए हैं। द्रवत्व स्नेह के लिए अभी चूर्णादी पिंडी भाव का हेतु होने से स्नेह सिद्ध होता है द्रवत्व तो अन्य प्रकार से सिद्ध है द्रवत्व तो प्रवाह के लिए संदर के लिए सिद्ध है इसलिए जो अन्य उपाय से सिद्ध है उसको यहाँ ला के कारणता का कोटी में डालने का कोई आवश्यक नहीं है द्रवत्व तो अन्यथा सिद्धम और दूसरा है कि की ठीक है अर्थात स्यन के लिए द्रवत्व सिद्ध हो जाएगा चूर्णादि पिंडी भाव के लिए उसको स्वीकार करने का आवश्यक नहीं है अतः तो तो तो हो गए नहीं होगा जिस द्रव्य में द्रवत्व होगा उस द्रव्य में स्नेह किन्तु तो द्रवत्व का कार्य अलग है स्नेह का कार्य अलग है एक ही जगह में रहेंगे जहाँ स्नेह रहेगा वहाँ द्रवत्व रहेगा गुण में गुणांग मानेगा अर्थात स्नेह में द्रवत्व द्रवत्व में, में स्नेह नहीं है दोनों एक ही द्रव्य में रहेंगे अतः स्नेह से कारणता युक्ता न्याय निकार कहते है की स्नेह हाँ को कारण मानने से कारणता अवच्छेद को गौरव हो रहा है तो यहाँ टिप्पणी कार कर फलमुख गौरव तो न इति भाव न दोषावहम इतिभाव जो गौरव फल देने वाला है वो गौरव दोषयुक्त नहीं है कौन द्रुत जल संयोग और स्नेहा ये दोनों का बीच में न्यायिक कार्य गए थे द्रुत जल संयोग को मानेंगे क्योंकि कारण था अवच्छेद संबंध लघु है जी। अभी टिप्पणी कार्य संबंध तो लघु हो गया कि धर्म गुरु हो गया ये तो दोष आया तो, दोनों में दोनों में धर्म गुरु हो गया तो न्यायोधीनिकार कहेंगे कि आपका मत मानेंगे तो कारणता अवच्छेद तो गुरु हो जाता है मूल कारण को तो यहाँ ये कहते हैं कि कारणता अवच्छेद अगर गुरु हो तो भी अगर फल प्राप्त हो रहा है तो गुरु होने से कोई हानि नहीं है कारणता अवच्छेद को गुरु हो गया किंतु कारण कारणता अवच्छेद धर्म तो ये लघु हुआ इससे रहना चाहिए तो द्रुत जल संयोग द्रुत जल संयोग हेतु नहीं हुआ स्नेह ही हेतु हुआ क्योंकि द्रुत जल संयोग लेने से कारणता अवच्छेद धर्म गुरु होता है अभी यहाँ पे इसको बता रहे हैं? एक कहना उसका ऊपर कौन देखिए अतः स्नेह से कारण का युक्त वहाँ फलमुख गौरव से कारण गौरव फलमुख गौरव अर्थात तो स्नेह को लेने से कारणता अवच्छेद का धर्म गौरव हो रहा है ये जो गौरव कहते हैं गौरव कारणता अवच्छेद संबंध गौरव किंतु इससे गौरव होने पर भी, भी हमको फल मिलता है कर लेने से फल मिलता है संबंध जो गौरव है तो आ, उसका चर्चा ये संबंध जो गौरव है वो गौरव कोई दोष नहीं है समय स्व समवायी संयुक्त ये जो सम्बन्ध हुआ ये सम्बध गौरव हुआ किंतु गौरव होने पर भी हमको फल दे रहा है फल क्या दे रहा है कहते कारण था अवच्छेद का धर्म लघु दे रहा है धर्म को लघु दे रहा है, संबंध गुरु होना तो वो धर्म वो लघु तो वो लेना है तभी तो संबंध गौरव होने पर भी धर्म लघु हुआ इसलिए लेना है ये फलदारी फल क्या है फल हो गया स्नेह से कारण था पिंडी भाव न स्ने से कारण था स्नेह पिंडी भाव के प्रति कारण होना ये हो गया पलों। ये है? आगे किरणावली में दक्षिण पार्श्व में चतुर्थ पंक्ति में कहते हैं स्नेह प्रत्यक्ष स्नेहत्व जाति स्नेह प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थात आत्म इत्यादि स्नेहत्व जाति स्ने स्नेहत्व घृते तैलादौर जल सेने जहाँ घृत अथवा तैल इत्यादि से हम ये पिंडी भाव करते हैं कहते हैं जल का ही स्नेह है उसमें नित्य जल है स्नेह नित्य हो जाएगा अनित्य जल है अनित्य हो जाएगा स्नेह अनित्य जल अर्थात दियोणु का दु तो स्नेह कैसे अनित्य हो जाएगा कहीं दियोणु को जब स्वयं विघटन हो जाएगा तो को में रहने वाला स्नेह भी नाश हो जाएगा दियोणु का नाश होने से अनित्य जल में आश्रय नाश से स्नेह नाश हो जाएगा नित्य जलों में आश्रय का नाश नहीं होता है नहीं होने से स्नेह का नाश नहीं होगा आगे आकाश माध्यात्मात्मक वर्णात्मक ग्राह्य कैसे समाज कहेंगे अच्छा क्या नहीं कहने से शब्दत्व में जाएगा लक्षण नहीं मात्र में मात्र यहाँ है कहात्र ग्राहियों सबका कहा जाएगा गुणा नहीं कहने से हम हो कहेंगे वो शब्दत्व में भी जाएगा तो जाति है वो श्रोत्रग्राही होगा हो तो उसमें हो जाएगा और अब में भी अभाव मिल जाएगा अच्छा <laughs> क्या नहीं कहने से रस में जाएगा है क्या क्या नहीं कहने से रस तो खाली, खाली तो आकाश मात्र वृत्ति वर्णात्मक ध्वनियात्मक ध्वनि रूप ध्वनि स्वरूप बहुबरी वर्णात्मक ध्वनियात्मक भेरिया वर्णात्मक संस्कृत भाषा रूप वर्ण जिसमें अर्थात समझ में आता है अन्य अर्थ का लिपि नहीं था संस्कृत भाषा ये भाषाग्राही लिपि शब्द लक्ष्य अतिव्याप्ति गुण गुण नहीं करने से शब्द रूपाधो अतिव्याप्ति सी त्रिविध स अर्थात शब्द शब्द तीन प्रकार संयोग जो विभाग जब्द जिन प्रकार के हुआ संयोग से होगा विभाग से होगा शब्द से भी होगा संयोग ज हो गया भेरी दंड संयोग जो झंकार आदि शब्द ये संयोग से हुआ अथवा हस्त अभिघात संयोगजन्य हस्त और भूतल अभिघात उससे जो जन्य होता है हस्त अभिघात संयोगजन्य अच्छा मृदंग आदि शब्द हस्त अभिघात ये हो गया संयोग और वंशे पाकिस को जब दो करते हैं दलद्वय विभाग जस छठा चटा शब्द को जब दो करते हैं तो उसे शब्द होता है एक कहते हैं विभाग जस शब्द और शब्दोत्पत्ति देशम आरभ्य श्रोत्र देश पर्यंतम ंग न्याय न कदम्ब मुकुलमित्तपवन शब्दारा जायते शब्द उत्पत्ति से आरंभ करके जहाँ शब्द हुआ देश आएगा कैसे कहते हैं कदम्ब मुकुल तरंग न्याय दो दोनों टिप्पणी यथा जल मध्य पाषाणादि निक्षेपे प्रथम बर्तूलाकार एक तरंग तत् द्वितीय इति तृतीय अथवा कदम्बपुष्पे वर्तूलाकार बहुमंजरी चक्र उत्पद्य थे तो उसके आगे फिर उसी प्रकार की चिंता कर लेंगे प्रत्येक मंजरी से और एक पूरा पुष्प आ जाएगा इस प्रकार से इसी प्रकार के श्रोत्र, श्रोत्र देश में शब्द पहुंच जाएगा शब्द उत्पत्ति स्थान से आकर के आप, आप अभी तो। ये उसी नहीं प्रकार नहीं। नहीं। के विचित रंग न्याय अथवा कदम्ब मुकुल न्याय दोनों प्रकार के न्याय स्वीकार करते है कदम्ब मुकुल न्याय नियमित पवन न शब्द धारा जायन थे पवन निमित्त तो होना पड़ेगा वन नहीं है तो शब्द धारा नहीं होगा इसलिए जहाँ वायु नहीं है वहाँ शब्द धारा वो नहीं चलेगा तर उत्तर, उत्तरो पूर्व पूर्व शब्द कारण इसको कहते हैं शब्द एक शब्द से दूसरा शब्द का तीन प्रकार के शब्द उत्तरोत्तर शब्द हो गया शब्द ज पूर्व पूर्व शब्द जन्य शब्दे शब्द शब्द हो गया शब्दज शब्दज शब्दात जायते इति उत्तरो पूर्वपूर्वशब्द उत्तरो अन्य आधार पेपर विभाग गोरा काला कहेंगे ऊंचा नाटा कहेंगे तो मनुष्य ही दो प्रकार के विभाग हो अलग अलग आधार पर ये तीन प्रकार है ये। ये उसका जन्य, जन्म जन्म लेकर के और वो उसका ग्रहण लेकर के ये उत्पत्ति वो ग्रहण जो हम ध्वनियात्मक वर्णात्मक कहते हैं वो ग्रहण को लेकर के हम कैसे उसको ग्रहण करते हैं और ये उत्पत्ति को लेकर के वहाँ ग्रहण नहीं उसका स्वरूप को लेकर के ध्वनियात्मक वर्णात्मक उसका स्वरूप है कि उत्पत्ति को लेकर वहाँ स्वरूप हो यहाँ उत्पत्ति अच्छा आगे बढ़िए सर्वव्यवहार हेतु रूपों को ज्ञान साझा सा क्यों कह दिया के निराकरण करने के लिए तो लक्षण में दो अंश हो गया सर्व व्यवहार हेतु और गुण बुद्धि लक्षण माह सर्वव्यवहार शब्द प्रयोग तो ये बुद्धवा शब्दान प्रयुक्तें ऐसा कहते हैं तो पहले बुद्धि में आए तभी शब्द प्रयोग करे ज्ञानम बिना शब्द प्रयोगादि आदि शब्द प्रयोगादि रूपो व्यवहार हेतु ज्ञानस्य ज्ञान शब्द प्रयोगादि रूप जो व्यवहार व्यवहार का हेतु ये ज्ञान का लक्षण और वो गुण भी होना चाहिए बुद्धि विभजते साधिविदा स्मृति अनुभव किरणवली में द्वितीय पंक्ति में दक्षिण पार्श्व में अंतिम में दिया बुद्धि रिति ज्ञानमित अभिधानम तु सांख्य मत निराकरण सांख्य वाले बुद्धि और ये ज्ञान ये दोनों को अलग अलग कहते हैं अन्यथा बुद्धि शब्देन सांख्य मत अभिमत अभिमता प्रकृते प्रथम परिणामिनी बुद्धि कथम न गृहितव्या शिष्याण आशंका सैत सांख्य लोग कहते हैं मूल प्रकृति उससे पहले महत्वत्व बनेगा वही महत्वत्व को समष्टि बुद्धि कहते हैं तब बुद्धि ज्ञान इस प्रकार के कहने से बुद्धि शब्द से वह महत्व को नहीं लेना है क्योंकि महत्व बुद्धि है वो ज्ञान नहीं है ज्ञान तो उनका मत में बुद्धि का एक परिणाम है तो बुद्धि ज्ञान एक ही चीज नहीं है इसलिए यहाँ कहते हैं बुद्धि क्या करके ज्ञान कहते हैं न एक लोग ज्ञानत्व स्मृति तम अनुभवत्म से जातो अनुभव सिद्धा और भट्ट भट मत में ज्ञान है कि क्रिया है संख्या मत में बुद्धि का परिणाम है क्रिया का वेदांति भी यही है बुद्धि की क्रिया है माने वेदांति बुद्धि को तो अंत करण उसको एक द्रव्य कहेंगे और उसका होने वाला जो हाँ, उसका होने वाला जो वृत्ति है वो उत्पन्न होता है नाश होता है वो के क्रिया ज्ञान ज्ञान धातु वो क्रिया मानेंगे बाटा वाले जैसे मानते हैं वेदांति मानेंगे जैसा ये सब अनुभव है, है। सिद्ध हमको ज्ञान हुआ इस चीज का हमको स्मरण हो रहा है हमको अनुभव प्रमा हो रहा है इस प्रकार स्मृति हो रहा है अनुभव नहीं हो रहा है हम बेटे बैठे स्मरण कर रहे हैं ज्ञान कब कह देते हैं कहते हैं कि ये प्रमा है नहीं है ऐसा निश्चय नहीं है किन्तु ज्ञान तो हो रहा है ये ठीक है नहीं है पता नहीं है ए, इस प्रकार की अवस्था में कहेंगे वो ज्ञान हो रहा है किंतु अनुभव नहीं है सामान्य ज्ञान निश्चय हो गया परमा तो अनुभव अनुभव नहीं तो ज्ञान कही आगे पढ़े संस्कार, संस्कार मात्र जन ज्ञान स्मृति संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम त। तो क्या नहीं कहने से संस्कार ध्वंस में जाएगा संस्कार शं... मात्र नहीं कहेंगे तो लक्षण कितना होगा संस्कार संस्कार में जाएगा कहेंगे तो तो संस्कार, संस्कार मात्र जन्य। जो ध्वस होगा संस्कार प्रतियोगी जन्य, जन्य होगा तो इसलिए ध्वसलिए कहेंगे तो संस्कार ध्वस में जाएगा अच्छा और अगर संस्कार मात्र जन्य में नहीं कहेंगे तो कहाँ अति व्यक्ति हो जाएगी ज्ञान का तो दो क्या नहीं, नहीं दो अगर हम संस्कार मात्र जन्यम नहीं कहेंगे तो कहाँ ज्ञान अनुभव ज्ञान दो विभाग है तो ना स्मृति अनुभव हम लक्षण करे स्मृति का जाएगा मित्र अनुभव ज्ञान दो मात्र जन्म संस्कार एक संस्कार का दूसरा संस्कार इसलिए यहाँ संस्कार मात्र जन्म का अर्थ तो ये आप कहते है की वो तो अनुभव का लक्षण विचार में आएगा एक संस्कार से दूसरा संस्कार इसमें क्या हानि हो जाएगा नहीं ये, ये संस, संस्कार मात्र संस्कार का संस्कार का ध्वंस जो स्मृति हो जाएगा संस्कार नाश हो जाएगा क्योंकि स्मृति का कार्य संस्कार का कार्य हुआ स्मृति जो कार्य बन गया कारण का सत्ता चला गया कहेंगे हमको nah so united... okay एक संस्कार था एक स्मरण हो गया स्मरण हो जाने से वो संस्कार नाश हो जाएगा आगे कभी भी स्मरण नहीं होगा तो कहेंगे कि वो संस्कार नाश हो गया ये जो स्मरण हुआ तो जन्म दूसरा संस्कार बनेगा ऐसा में एक लोग कहेंगे एक संस्कार से दूसरा संस्कार नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं मानेंगे हाँ वो योगी लोग कहते हैं ये नया एक लोग नहीं कहेंगे और कहेंगे स्मरण होने से कार्य दे करके ही नाश होगा योगी लोग कहते हैं ये कि संस्कार नाश का तीन उपाय हैं एक तो दूसरा संस्कार आने से पूर्व संस्कार नाश होगा अथवा संस्कार काल से नाश हो जाएगा बहुत दिन होने से भूल जाते हैं ना और तीसरा हो गया कोई दुर्घटना इत्यादि उसे संस्कार नाश हो है तीन प्रकार कहते हैं और स्मृति होने से संस्कार नाश हो जाएगा कि नया को छोड़ करके बाकी कोई नहीं मानेंगे स्मृति होने से संस्कार होगा, होता।, तो होता है। तो दूसरे लोग कहते हैं संस्कार दृढ़ होता है तो नया को वहाँ उत्तर देते हैं कि स्मृति से जो संस्कार से जो स्मृति हुआ पूर्व संस्कार होने का समय में जिससे वो संस्कार बना उसके अपेक्षा अभी वो जो स्मृति बना ये स्मृति अधिक बलवान है होने से ये जो संस्कार बनेगा ये अधिक बलवान होगा दूसरे लोग कहते हैं पहले आपको संस्कार हुआ था अनुभव से अभी आपको संस्कार वन है स्मृति से स्मृति और अनुभव से कौन बलवान है अनुभव बलवान है तो अनुभव से जो संस्कार हुआ वो आप कहते हैं कि दुर्बल और अभी उसे स्मृति हो गया आगे संस्कार हो जाए वो बलवान होगा वो कैसे होगा तो दो मिला ना अनुभव भी मिला और, और स्मृति भी मिला मतलब किसको नया ही क्यों कौन नया ही क्यों कौन दृढ़ नैदांति लोग कहते हैं कि पहले अनुभव अनु से संस्कार हुआ था वो संस्कार फिर जो स्मृति होगा वो संस्कार होगा नया एक लोग कहते हैं कि अनुभव से संस्कार संस्कार से स्मृति पहले अनुभव से संस्कार अभी उसे स्मृति स्मृति से दूसरा संस्कार होगा नया कहते हैं प्रथम संस्कार ना सो जब उनको पूछते हैं कि दूसरा संस्कार बलवान कैसे हुआ तो वो लोग कहते हैं कि ये जो अनुभव से अनुभव से हुआ था पहले वाला वो अनुभव से ये जो स्मृति है ये स्मृति बलवान है तभी तो दूसरा संस्कार बलवान हो जाता है उसको कहेंगे अनुभव के अपेक्षा स्मृति कभी बलवान होगा अब साक्षात देख रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं सर्वदा अनुभव बलवान है इसलिए उनका वो तो तर्क इतना पूरा नहीं है जितना अनुभव उतना स्मृति भी नहीं है इसलिए स्मृति अनुभव की अपेक्षा सर्वदा दुर्बल ही होगा अच्छा स्मृति लक्ष्य संस्कार बहिर्द्रिय अजन्य तो विशिष्ट संस्कार जन्यतो तो विशिष्ट ज्ञानोत्म स्मृतिक लक्षण लक्षण में दो अंश मूल में का संस्कार मात्र जन्यम और ज्ञान ज्ञानम तो रह रहेगी संस्कार मात्र जन्य मात्र पद के लिए कहते हैं इंद्रिय बहिर्ंद्रिय अजन्य विशिष्ट संस्कार जन्य जैसे चक्षुर मात्र ग्राह्य कहते थे चक्षुर भिन्न इन्द्रिय अग्राह्य सती चक्ष ग्राह्यत्व इसी प्रकार की यहाँ जो संस्कार मात्र जन्य में कहते हैं अर्थात बहिर्ंद्रिय अजन्य विशिष्ट संस्कार जन्य मात्र का अर्थ बहिर्ंद्रिय अजन्य होना और ज्ञान तो विशेष अंश है विशेषण अनुपादने संस्कार मात्र जन्यम नहीं कहेंगे खाली ज्ञानम कहेंगे प्रत्यक्ष अनुभव अतिव्याप्ति हो जाएगा तद तो वारणा विशेषण उपादान और संस्कार ध्वंसे अतिव्याप्ति वारणा विशेष ज्ञानम नहीं कहेंगे तो संस्कार मात्र जन्यम ये भी संस्कार ध्वंस में भी जाएगा क्यों ध्वंस प्रति प्रतिन कारण ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होने से संस्कार मात्र जन्यम संस्कार ध्वस संस्कार ध्वसकार जन्योस्य सत्वात तो ठीक है अब संस्कार जन्यम ज्ञानम इतना दीजिए मात्र क्यों कहे दे प्रत्यज्ञायाम अति व्याप्ति वाराण जो प्रत्यभिज्ञा है उसमें एक अनुभव अंश भी है और स्मृति अंश भी है तो अगर आप संस्कार मात्र जन्यम नहीं कहेंगे प्रत्योभिज्ञा भी संस्कार जन्य है जी और ज्ञान भी है उसमें अतिव्याप्ति होगा इसलिए कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम एक नंबर टिप्पणी संस्कार संस्कार इंद्रिय सन्नीकर्षाभ्याम जायमाने संस्कार और इंद्रिय सन्िकर्ष ये दोनों होकर के प्रत्योभिज्ञा होता है जी तो, तत्व दंतावगा ज्ञाने च च इति तत्ते तत्व चंती ते कही तत्ता और तत्ते दंते होता है तत्ते दंते उसको अवगाहन कराने वाला बताने वाला ज्ञान दृष्टांत देते हैं स्वयं यज्ञ दत्त इत्या संस्कार जन्यवश्वात् संस्कार जन्य है स्वयं यज्ञ दत्त से वहां अति व्याप्ति अत तो तद वारण आये मातृपदम मातृपदम का अर्थ हो गया जन्य, जन्य ये तो संस्कार मात्र जन्यम ये स्मृति होने के लिए ईश्वर इच्छा ज्ञान ये सब चाहिए काल सब चाहिए तब संस्कार मात्र कह दिए तब तो असंभव हो जाएगा लक्षण इसलिए कहते मात्र शब्द का अर्थ वो सामान्य कारणों को वारण करने का नहीं है ये तो बहिर्ंद्रिय सन्निकर्ष जन्य इतने ही है सामान्य कारणों को वारण करने का यहाँ लक्ष्य नहीं नहीं तो लक्षण असंभव हो जाएगा ना।, ना वो तो संस्कार जन्य संस्कार जन्य कह दिया संस्कार जन्य कहने से अनुभव में नहीं जाएगा किन्तु प्रतिभिज्ञा में जाएगा नहीं ये काली हो गई तो क्या दिक्कत किसे व्यावृत्ति हो जाएगा मात्र पक्ष दूसरे है इसी के दिया है कालो इत्यादि अगर तो हो जाएंगे तो फिर वो कारण कोटि में कालो इत्यादि नहीं आ पाएंगे कोटि में क्यूँकी आप कहते हैं कि संस्कार मात्र जन्यम अर्थात कालो इत्यादि जनक नहीं होंगे क्योंकि वारण कर दी तो किंतु कालो इत्यादि जनक नहीं होंगे साधारण कारण कारण कोटि में आएंगे नहीं आएंगे आप मात्र कहते अगर उनका वारण करेंगे तो वो सब कारण कोटि में नहीं आएंगे किंतु वो अगर कारण कोटि में नहीं आएंगे फिर वो साधारण कारण बनेंगे इसलिए उनको तो कारण कोटि में आना ही पड़ेगा तो काला जी का वारण आप नहीं कर पाएंगे मात्र पदों से वारण करेंगे तो फिर उनका साधारण कारण तो लक्षण ही हानी हो जाएगा इसलिए मातृपद कहेंगे अर्थात तो बहिरेन्द्रियजन्य उसका अर्थ होगा मातृपद में इसको पदकृत्य में दिया था तत्र एवं सती असंभव नीचे दिया ना पदकृत्य में तृतीय पंक्ति में लक्षण असंभव हो जाएगा मात्र पद देने से तो कहते हैं तस्वता तो मात्र पद से संस्कार जन्यत्व सती इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष अजन्यर्थक संस्कार जन्य होगा और इंद्रियाार्थ सन्निकर्ष से अजन्य होगा यही मात्र का अर्थ कालादि का वारण नहीं करेगा अजी हूँ ओम संहिता चंद्र आचार्यन के सर्वादि